क्षेत्र रघुवया विश्वा प्रजा प्रजयाजते सजोर जि ईश्वर अनाति है क वही सब प्रजाओं प्रजाओं में जल जीवों के कर्मों को देखता और उनके अनुकूल फल देता हुआ न्याय करता है जिसने प्राण आदि सोलह वस्तुओं को बनाया है इसके वह सोलसी बनाता है प्राण श्रद्धा आकाश वाली अग्नि जल पृथ्वी इंद्रिय मल अन्न वीर तप मध ये थोड़ा कड़ा प्रश्न में है य सन्तुलक वर्ष जगत् पमात्मा है है। है। माता उ बुलायानता किम पाठि से हुआ और भी ईश्वरी उत्पन्न हुरप्रकि भ ईश्वर उत्पन्न है वता अभिप्राय लेना चे व अभिप्राय लेख्य सिद्धान्तो दिमागना पर पर्यटनोपि के लिए है यह ऊपर होने वाले जितने पदार्थ हैं इनमें से कोई भी से पहले नहीं था प्रकृति से यह पदार्थ बनाए गए तो इनमें से कोई भी पदार्थ ईश्वर से पहले है। कहीं कहीं ये तो कहा जाता है स्कृति पहले कुछ नहीं था उसका तत्क्री होता है जीवात्मा की बुद्धि में भी उसका व्यापार कुछ भी नहीं, नहीं था प्रगति के मुद्दे में भी व्यापार नहीं आ ना है. एक बहुत बड़ा संप्रदाय है वो ये मानता है कि ये प्रसाद ईश्वर के उत्पन्न हुआ, उस्टन हुआ।, उस्टन हुआ है ईश्वर से उत्पन्न हुआ इसके द्वस होते हैं ईश्वर ने इसको प्रकृति से बनाया ये है यह एक कहते ईश्वर से उत्पन्न हुआ <laughs> दूसरा यह होता है कि ईश्वर ने अपने अंदर से बनाया इसका साथ एक दूसरा हो आते से रोटी बनाते हैं इसमें दो बात किया है पाचक ने रोटी बना रही है रोटियां पाचक से उत्पन्न होती है ये कम रोटियां पाचक से रसोइये से उत्पन्न होती है इसके दो यदि पाचक रोटी को न बनाए तो रोटी नहीं बन सकती वही बनाता ने अपने शरीर में जो रुटियां बना दी इसको बोलते हैं दर्शनों में कोई पदार्थ का लिप्त कारण होता है और कोई उपादान कारण होता है और कोई सावधान कारण होता है जो कार्य और कार्य को ठीक नहीं समझते वो लोगों को भ्रम होता है के बनाने में ईश्वर निमित्तकार है उपादानकार नहीं सृष्टि के बनाने में ईश्वर निमित्तकार है और प्रकृति उपादान कारण है और इसको आप बोलते हैं इसके मोटे रूप में साधार काल किसाई आकाश आदि आदि इनको साधारण का मूल्य ये सारे मृत्यु काम आए ये कते है आपने देखा होगा इतने सुंदर सुंदर जाले बनाती है और अपने मजे बनाती है तो भगवान की करेगी सकती नहीं है मकरी की तरह रहे बनाती है मकरी को तो जानते हो ना है बनाती है कितना अच्छा ऐसा जाल बिछाती है मच्छर को मक्खी को पकड़ लेती है और बिचारेगा उसका फूल क्यों जाती है अच्छा मकड़ी बना सकती है तो ईश्वर क्यों भी बना सकता हां तो ये लोग दृष्टान देते हैं मकड़ी का अब ध्यान देना यदि त्रिप्टान की गहराई हुई दिन पहुंचा जाए तो उन्हीं लोगों का फिलहत होता है जो कहते हैं ईश्वर के संसार पैदा हो जाए देखो मकड़ी जो है शरीर में एक डाला बनाती है आत्मा में से डाला नहीं बनाती आपको समझ में आ रहा आत्मा से डाला नहीं बनता इसे शरीर शूर्ध शरीर से मकरी डाला बनाती है और यह प्रभावना की विशेष रचना मकरी ही अंदर से डाला बना बनाकर अपना जो है वो जाल बनाती है और प्रत्येक प्राणी नहीं बना तो इसलिए ये दृष्टांग इस बात को सिद्ध नहीं करता कि ईश्वर ने अपने ही स्वरूप से जनता को बनाया यदि ये, ये मान लिया जाता है कि ईश्वर ने अपने स्वरूप से बनाया तो इतने दोष आ जाए कि ईश्वर कोई समाधान नहीं कहते रहो प्रमान ले कहने वाले का अनुबल नहीं किया जा सकता लेकिन का ी जा और इ भोडो लोग परे है परिणाम ये हा सुधार मानना ये है कि ईश्वर न ये सारे पदा हैं और प्रकृति बनाय पाचकरो बनाता आ पानी मिला बना वाचक्र रोटी ये बिल्कु अलग रहता है। रोटी में उसका कोई हिस्सा नहीं जाता रोटी बना देता घड़ी वाला घड़ी बना देता है घड़ी में बनाने वाले का कोई भाव नहीं गुस्सा लेता शिल्पी मकान बनाते उसमें बनाने वाले शिल्पी का कोई भाव नहीं गुस्सा देता कोई उसमें नहीं ऐसे ही नृत्यकार प्रभावानी सारा विस्तार बनाया ध्यान देने की बात है जो दृष्टांत विद्या को नहीं जानते अपना भ्रमण विोधते दूसरे दृष्टान्त मकी का दृष्टान्त गलत वृष्टान्त गलत पक्षित्र के के कुरी बा के जि समुद्रम नद्या पाणि उपद्रमी जागे मिल जा ऐे पमात्मा जीवात्मा उत्पन्न नदी कु में मिल जाती है जा ऐ भगवान् बन जे अजीवात्मा जी बातिमात्माणु है जलोमाणु है बुते मिलते कपडा बनाते तन्तु मिल मिले मिलिक कपडा मिले का भगवान् ऐी आय तन्तुं वि त जुड़ते जाए जुड़ते जाए जीवा करके भैया हो जाए जिसमें संयोग नहीं है वो संयोग ही नहीं करता जिसमें ठंड ही नहीं है उसमें भिन्न भिन्न संयोग नहीं हो सकते संयोग के बिना कोई संयोग से युक्त वस्तु बन नहीं बनती ये नियम है जब ईश्वर में ठंड ठंड ही नहीं है तो उससे संयुक्त वस्तु से पैदा हो जाएगी और दूसरी बात नदियां समुद्र पर जाकर के बनती है तो क्या नद्या अपि सत्ताती ध्या उप के प्रमाणु जो है घर के हो अपनी जनता को बिल्कुल नहीं खोते वो झोंके दूर है भेड़ छवि है हजारों हजारों भेड़ छी और हजारों भेड़ है गरीब उन परि भेडों के सत्ता को दी गई भेडों में बकरियों में जी तो जैसे वो परमाणु अपनी सत्ता रखते हैं यह समुद्र के प्रमाण और नदी के प्रमाणु अपनी अपनी सत्ता रखते हैं वो भी निश्चात नहीं बनता दूसरी बात कही बहुत सी बातें हैं प्रजापति प्रजापति के मुख्य तौर प्रजा का जो स्वामी है और प्रजा का जो पालन करता है रक्षा करता है और प्रवास का बारी रक्षा करता है तो रक्षा के विषय में बड़ी भ्रांतियां लोगों के दिखा ईश्वर रक्षा तो करता है यह ठीक है पर कैसे रक्षा करता है ये लोग को समझ नहीं आता एक चिंता सुना एक यात्री जा रहा था और एक चोर ने उसको घेर दिया जनरल और क्या हुआ भगवान ने एक सांस मुंह भेजा है क्रोडको काट जाना पागल भोर्यारक्षित है अगवान् रक्षा कीया भगवान् रक्षा की बीप सा गु मर्ग कु सा किसी को चोट लगी धक्का ना कोई और को बार बार उतर गए तो भगवान ने रक्षा किया नहीं।, नहीं है नहीं। एक बार की घटना सुनते एक माता जी अपने दो बच्चों को लेकर के कुएं कूद गए और बच्चे दोनों सुरक्षित मामले गए भगवान ने रक्षा किया नहीं जो रक्षा करता है उसकी पद्धति बिल्कुल अलग है यह घटनाएं होती हैं तो इनका अपना अपना अलग अलग विभाग होता है मनुष्य के द्वारा घटना होती है यंत्र की से होती है विविध इसमें कारण होते हैं पर भगवान का सीधा कोई इसमें सहयोग नहीं होता यदि मान लिया तो बस दुर्घटना में मरने वाले रेल में मरने वाले पटरी के उतार देने वाले ताका मारने वाले आतंकवादियों को कोई दोष नहीं माना जा यदि एका मध्ये ये, ये भगवान् रक्षा करता तो तो वे भी हि तु बातः ने स्वयं रक्षा तु सा निखादा सा को हैं, आप छोड़ भेदोगे केरे भगवान् कार्य भगवान् कार्य भगव यदि रक्षा तो कोई चिन्ता हा सकता है दिया रक्षा सीता चिन्ता चा सकता सकतानि अद्य नाश मोड सकते यदि भगवान् के ए नाकं मोड सकते आपज्ञापकः भगवतिमानवै यदि भगवान् रक्षा कग लडा सकति देशी लडा प नित्माक्षित है न सेना बनावश्यकता न शौलिका आवश्यकता आवश्यकतावाोटे मोटे चवारीन तारेकुदा अपि सिद्धान्त पालन तु करो सिद्धान्त स्वयं महारा निर्माग जायि भगवान् रक्षा कु एक बार भगवान को रक्षी बात देखो क्या हुआ एक वो बुढ़िया माता का माता बागेजी के पर और उस गैस होती है ना जो। वो गैस से बिगड़ी की जोत मारा और चूल्हा उतारा वो सीमेंट का उसके खंड टूट टूट के एकदम महत्व दूर हो गए दीवार और मैंने देखा क्या हुआ गैस थक रही है वाह आप तो भगवान को लोकना मतलब हां भगवान् गर्भ छोडी अे रक्षा ये अवस्था बिना <laughs> की बात है भगवान् उधर उधर गृहीया हा के रक्षा का या